मन और जो इसका और क्रोध से इस सूत्र में कृष्ण ने विधि बताई है कहा पहले सूत्र में काम क्रोध से जो मुक्त है इस सूत्र में काम क्रोध से मुक्त होने की वैज्ञानिक विधि की बात कही इसे और भी ठीक से समझ लेना जरूरी है इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म में प्रवेश मिल जाएगा इतना हम सब शायद जानते ही कैसे मुक्त हो जाएंगे मेथडोलॉजी क्या है विधि क्या है वही महत्वपूर्ण है कृष्ण ने कहा तीन बातें एक दोनों आंखों के ऊपर भ्रूमध्य में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 इसे थोड़ा समझना होगा हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के पास इंद्रियां हैं जो बाहर के जगत से संबंध बनाती है इंद्रिया न हो संबंध छूट जाता है आंख है आंख न हो तो प्रकाशित जगत से संबंध छूट जाता है आंख के न होने से प्रकाश नहीं खोता लेकिन प्रकाश दिखाई पड़ना बंद हो जाता है कान न हो तो ध्वनि का लोक तिरोहित हो जाता नाप न ना हो तो गंध गंध का जगत नहीं है इंद्रियां हमारी बाहर के जगत से हमें जोड़ती सात इंद्रियां हैं साधारणता पांच इंद्रियों की बात होती लेकिन दो इंद्रियां साधारणता बात नहीं होती लेकिन अब विज्ञान स्वीकार करता है जिन दोनों पांच इंद्रियों की बात होती थी उन दोनों दो इंद्रियों का ठीक ठीक बोध नहीं था कुछ जिन्हें समझ में और गहरी बात आई थी उन्होंने छह इंद्रियों की बात की थी लेकिन सात इंद्रियों की बात पिछले पचास वर्षों में विज्ञान ने एक नई इंद्रिय को खोजा तब से शुरू हुई सात ही इंद्रियां हैं हमारे कान में दो इंद्रियां हैं एक नहीं कान सुनता भी है और कान में वो हिस्सा भी है जो शरीर को संतुलित रखता है बैलेंस रखता है वो गुप्त इंद्री है जो कान में छिपी हुई है इसलिए अगर कोई जोर से आपके कान पर चांटा मार दे तो आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे वो चक्कर खाकर आप इसलिए गिरते हैं कि जो इंद्री आपके शरीर के संतुलन को संभालती है वो डगमगा जाती है अगर आप जोर से चक्कर लगाए तो चक्कर खत्म हो जाएगा फिर भी भीतर ऐसा लगेगा चक्कर लग रहे हैं क्योंकि तो वो जो कान की इंद्री है इतनी सक्रिय हो जाती है शराबी जब सड़क पर डवाडोल चलने लगता है तो और किसी कारण से नहीं शराब कान के उस इंद्री को प्रभावित कर देती है और उसके पैरों का संतुलन खोता है कान में दो इंद्रियों का निवास छठी इंद्री का ख्याल तो बहुत पहले भी आ गया था अंतकरण हृदय साधारण का हम सबको पता है ऐसा आदमी आप न खोज पाएंगे जो कहे कि मुझे प्रेम हो गया है किसी से और सिर पर हाथ रखे ऐसा आदमी खोजना बहुत मुश्किल है जब भी कोई प्रेम की बात करेगा तो हृदय पर हाथ रखेगा और यह भी आश्चर्य की बात है कि सारी जमीन पर दुनिया के किसी कोने में एक ही जगह हाथ रखा जाएगा भाषाएं अलग हैं संस्कृतियां अलग हैं किसी का दूसरे से परिचय भी नहीं था तब भी कहीं अनजाना ख्याल होता है कि हृदय के पास कोई जगह है जहां से भाव का संवेदन ऐसी सात इंद्रियां हैं पांच एक भाव इंद्री और एक कान के भीतर संतुलन की इंद्री ये सात इंद्रियां हमें बाहर के जगत से जोड़ती हैं इनमें से कोई भी इंद्री नष्ट हो जाए तो बाहर से हमारा उतना संबंध टूट जाता है नष्ट ना भी हो, हो जाए तो भी संबंध टूट जाता है मेरी आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं बंद कर लू तो भी संबंध टूट जाता है जैसे सात इंद्रियां बाहर के जगत से संबंधित होने के लिए हैं यह मैंने जान के आपसे कहा ठीक वैसी ही सात केंद्र या सात इंद्रियां अंतर जगत से संबंधित होने के लिए योग उन्हें चक्र कहता है वो सात चक्र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 आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है अटेंशन आंख से जुड़ती है कान तभी सुनते हैं जब ध्यान कान से जुड़ता है शरीर की इंद्रियां भी ध्यान के बिना चेतना तक खबर नहीं पहुंचा पाती ठीक ऐसे ही भीतर के जो सात चक्र हैं वे भी तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है संकल्प का चक्र है आज्ञा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 लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब सांस भीतर होती है बाहर नहीं जा रही एक गैप का क्षण एक क्षण ऐसा भी होता है जब सांस बाहर चली गई और अभी भीतर नहीं आ रही एक छोटा सा अंतराल उस अंतराल में चेतना बिल्कुल ठहरी हुई होती है उसी अंतराल में अगर ध्यान ठीक से किया गया तो आज्ञा चक्र शुरू हो जाता है सक्रिय हो जाता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 तो आपके जीवन में एक नई इंद्री सक्रिय हो गई आपने भीतर की दुनिया से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया अलग अलग तरह के व्यक्तियों को अलग अलग चक्रों से भीतर जाने में आसानी होगी अब जैसे कि साधारणतः सौ में से नब्बे स्त्रियां इस सूत्र को माने तो कठिनाई में पड़ जाइ हैं स्त्रियों के लिए उचित होगा कि वो ग्रु पर कभी ध्यान न करे हृदय पर ध्यान करें नादी पर ध्यान करें स्त्री का व्यक्तित्व नॉन एग्रेसिव रिसेप्टिव ग्राहक आक्रामक नहीं जिनका व्यक्तित्व बहुत आक्रामक है वे ही जैसा कि मैंने कहा छत्री के लिए कृष्ण ने कहा आज्ञा चक्र पर ध्यान करें सभी पुरुषों के लिए भी उचित नहीं होगा कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करें जिसका व्यक्तित्व तो पॉजिटिवली एग्रेसिव है जिसको पक्का पता है कि उसका आक्रमणशील उसका व्यक्तित्व है वही आज्ञा चक्र पर प्रयोग करे तो उसकी ऊर्जा तत्काल अंत श्लोक से संबंधित हो जाएगी जिसको लगता हो उसका व्यक्तित्व तो रिसेप्टिव है ग्राहक आक्रामक नहीं है वो किसी चीज को अपने में समा सकता है हमला नहीं कर सकता स्त्री का पूरा बायोलॉजिकल पूरा जैविक व्यक्तित्व तो ग्राहक है उसे गर्भ ग्रहण करना है उसे चुपचाप कोई चीज अपने में समा के और बड़ी करनी कि अगर कोई स्त्री आज्ञा चक्र पर प्रयोग करे तो दोनों से एक घटना घटेगी या तो वह सफल नहीं होगी परेशान होगी और अगर सफल हो गई तो उसकी स्पृणता कम होने लगेगी वो नाम रिसेप्टिव हो जाएगी उसका प्रेम क्षीण होने लगेगा और उसमें पुरुषगत वृत्तियां प्रगट होने लगेंगी अगर बहुत तीव्रता से इस पर प्रयोग किया जाए तो ये भी पूरी संभावना है कि तो उसमें पुरुष के लक्षण आने शुरू हो जाए अगर कोई पुरुष हृदय के चक्र पर बहुत ध्यान करे तो उसमें स्त्री के लक्षण आने शुरू हो सकते हैं रामकृष्ण ने छह महीने तक इस तरह का प्रयोग किया और तब बड़ी अद्भुत घटना घटी और वो घटना यह थी कि रामकृष्ण के स्तन बड़े हो गए स्त्री रामकृष्ण की आवाज स्त्रियों जैसी हो गई और यह तो ठीक था एक बहुत अद्भुत घटना घटी कि रामकृष्ण छह महीने के प्रयोग के बाद मासिक धर्म उनको शुरू हो गया मैन से शुरू हो गया एक बहुत चमत्कार की बात थी यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि यह कैसे संभव है लेकिन और जब इस प्रयोग को उन्होंने बंद किया तो कोई दो साल धीरे धीरे धीरे धीरे लक्षण खोए अन्यथा बढ़ते ही रहे मुश्किल से खो सके उनकी चाल स्त्रियों जैसी हो गई हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो हमारे चक्रों से संबंधित है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चक्रों की व्यवस्था है ध्यान करने के लिए अर्जुन के लिए इसलिए मैंने इस स्पेसिफिकली आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सूत्र है अर्जुन से कहा गया है अर्जुन के व्यक्तित्व के लिए उचित है कि वह आज्ञा चक्र पर ध्यान को फिर कर ले और ध्यान उसी समय प्रवेश कर जाएगा जब श्वास सम होती ना बाहर ना भीतर बीच में ठहरी होती ना तो आप ले रहे होते ना छोड़ रहे होते जब श्वास दोनों जगह नहीं होती ठहरी होती है उस क्षण आप करीब करीब उस हालत में होते हैं जैसी हालत में मृत्यु के समय होते हैं या जैसी हालत में जन्म के समय होते हैं क्या तो आपको पता है कि अगर बच्चा न रोए जन्म के बाद तो चिंता फैल जाती है चेष्टा की जाती उसे रुलाने की क्या कारण है मां के पेट में बच्चा सांस नहीं लेता सम रहता है मां के पेट में बच्चे को सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती सम रहता है जिस सम की बात प्रश्न कर रहे हैं नौ महीने सम रहता है न श्वास बाहर आती न भीतर जाती श्वास चलती ही नहीं इसलिए बच्चा पैदा होते से जो रोता है चिल्लाता है वो केवल श्वास का यंत्र काम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं रो चिल्ला उसके फेफड़े काम शुरू कर रहे हैं तेजी से अगर वो थोड़ी देर चूक जाए तो कठिनाई होगी कठिनाई हो सकती है इसलिए रो बच्चा तो खुशी की बात है क्योंकि मतलब हुआ कि वो स्वस्थ है और काम शुरू हो जाएगा समय स्थिति में होता है उस समय जब बच्चा पैदा होता है ठीक वही स्थिति पुनः हो जाती है जब सांस न भीतर जा रही न बाहर जा रही बीच का क्षण होता है तब आपका पुनर्जन्म हो सकता है विभिन्न आप भीतर की तरफ यात्रा कर सकते हैं मरते वक्त भी फिर वही सम आ जाती है तीन बार समस्थिति आती है जन्म के समय मरते समय समाधि के समय जितनी बार समाधि आएगी उतनी बार सम आएगी लेकिन बस तीन वक्त सम होती है जबकि श्वास में बाहर न भीतर इस स्थिति में क्यों चेतना भीतर जा सकती है क्योंकि तो जैसे ही सांस बाहर भीतर नहीं होती जगत से सारा संबंध ठहर हो जाता ठहर जाता है अभी आप रूपांतरण कर सकते ये गियर बदलने का मौका है न्यूट्रल में पहुंच गया गियर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीधे एक गियर से दूसरे गियर में नहीं बदल सकते न्यूट्रल में डाल देते हैं गियर को पहले फिर दूसरे गेयर में बदलते अगर श्वास को आप गेयर समझे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 क्योंकि इस जगत में जो बहुत कामी है और बहुत क्रोधी हैं वे ही बड़े संकल्पवान हो सकते हैं दुर्भाग्य है कि काम और क्रोध आपको परेशान करेंगे सौभाग्य है कि अगर आप ध्यान कर लें तो आपके पास जितना संकल्प होगा उतना उन लोगों के पास नहीं होगा जिनके पास न काम है ना क्रोध इसलिए इस जगत में जिन लोगों ने बहुत महान शक्ति पाई वही लोग हैं जो बहुत कामी थे बहुत सेक्टुल ये बहुत हैरानी की बात है इस जगत में जो लोग बहुत महान ऊर्जा को उपलब्ध हुए वे वही लोग हैं जो ओवरसेक्सुअल सेक्चुअल साधारण रूप से कामी नहीं थे बहुत कामी लेकिन जब शक्ति बदली तो यही बड़ी शक्ति जो काम में प्रकट होती थी संकल्प बन गई अर्जुन अगर रूपांतरित हो जाए तो जैसा महा छत्री है वो बाहर के जगत में ऐसा ही भीतर के जगत में महावीर हो जाएगा इतनी ही ऊर्जा जो क्रोध और काम में बहती है संकल्प को मिल जाए तो संकल्प महान होगा इस जगत में वरदानों को अभिशाप बनाने वाले लोग हैं इस जगत में अभिशापों को वरदान बना लेने वाले लोग भी अगर काम क्रोध बहुत हो तो भी परमात्मा को धन्यवाद देना कि शक्ति पास में अब रूपांतरित करना अपने हाथ में काम क्रोध बिल्कुल ना हो तो बहुत कठिनाई बहुत कठिनाई शक्ति ही, ही पास में रूपांतरित क्या होगा इसलिए काम क्रोध बहुत होने से परेशान न हो जाना सिर्फ विचार मग्न होना और काम क्रोध को रूपांतरित करने की बहुत वैज्ञानिक विधि कहनी चाहिए जितनी वैज्ञानिक हो सकती है उतनी कृष्ण ने कही है श्वास सम ध्यान पर इसका अभ्यास करते रहे धीरे धीरे धीरे धीरे जो मैंने कहा है वो आपके ख्याल में आना शुरू हो जाए धीरे धीरे एक दिन वो आ जाएगा कि भीतर की सारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी ऐसा भी नहीं है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि सारा क्रोध खो गया सारा काम खो गया सारी ऊर्जा संकल्प बन गई तो इस जगत में जीएंगे कैसे इस जगत में क्रोध की भी कभी जरूरत पड़ती निश्चित पड़ती लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्रोध कर सकता है पर ऐसा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता ऐसा व्यक्ति क्रोध कर सकता है लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता ऐसा व्यक्ति क्रोध का भी उपयोग कर सकता है लेकिन वो उपयोग जैसे आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं नीचे उठाते है। ये बीमारी नहीं है लेकिन हाथ ऊपर नीचे होने लगे और आप कहें कि मैं रोकने में असमर्थ हूं यह तो होता ही रहता है कि मेरे बस के बाहर है तब बीमारी क्रोध उपयोग किया जा सकता है लेकिन केवल वे ही उपयोग कर सकते हैं जो क्रोध के बाहर हमारा तो क्रोध ही उपयोग करता है हम क्रोध का उपयोग नहीं करते हमारे ऊपर तो हमारी इंद्रियां ही हावी हो जाती क्या काम का उपयोग नहीं हो सकता इस मुल्क ने तो बहुत वैज्ञानिक प्रयोग किए इस दिशा में भी बहुत सैकड़ों वर्षों तक अगर किसी को पुत्र न हो तो ऋषि मुनि से भी पुत्र मांगा जा सकता था अपनी पत्नी के लिए ऋषि मुनि से भी प्रार्थना की जा सकती थी कि एक पुत्र दान दे दो बहुत हैरानी की बात है। जब पश्चिम के लोगों को पहली तो सब पता चला तो उन्होंने कहा कैसे अजीब लोग रहे हो? पहली तो बात क्यों ऋषि मुनि वो क्या संभव के लिए राजी हुए होंगे और दूसरी बात यह कैसा अनैतिक कृत्य कि कोई आदमी अपनी पत्नी के लिए पुत्र मांगने जाए उनकी समझ के बाहर पड़ी बात मिस मेय ने और जिन लोगों ने भारत के खिलाफ बहुत कुछ लिखा इस तरह की सारी बातें इकट्ठी की पर उन्हें कुछ पता नहीं अब मिस मेयो अगर जिंदा होती तो उसको पता चलता है कि अब अब पश्चिम भी सोच रहा है पश्चिम सोच रहा है कि सभी लोग अगर बच्चे पैदा ना करें तो बेहतर क्योंकि पश्चिम कह रहा है कि जब हम वीर चुन के और बेहतर व्यक्ति पैदा कर सकते हैं बेहतर फूल बेहतर फल तो हम बीज चुनकर भी, चुन भी बेहतर व्यक्ति क्यों पैदा नहीं कर सकते आज नहीं कल पश्चिम में वीर भी चुना हुआ होगा उनके रास्ते टेक्नोलॉजिकल होंगे लेकिन एक ऋषि के पास जाके कोई प्रार्थना करे तो ऋषि का तो काम विसर्जित हो गया इसीलिए ऋषि से प्रार्थना की जा सकती थी जिसकी कोई कामना नहीं रही जिसकी कोई वासना नहीं रही उसी से तो पवित्रतम वीरी की उपलब्धि हो सकती जिसकी कोई इच्छा नहीं है शरीर को भोगने का जिसका कोई ख्याल नहीं है वो भी अपने शरीर को दान कर सकता है ध्यान रहे वीर्य कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है शारीरिक फिजियोलॉजिकल घटना है और जब आप मरेंगे तो आपका सारा वीर्य आपके शरीर के साथ नष्ट हो जाए वो कोई आत्मिक चीज नहीं है कि आपके साथ चली जाएगी शरीर का दान है ऋषि मुनि जानते हैं कि उनका शरीर तो खो जाएगा लेकिन अगर उनके शरीर से कुछ भी उपयोग हो सकता है तो उतना उपयोग भी किया जा सकता है ये तो बहुत हिम्मतवर लोग रहे होंगे साधारण हिम्मत से यह काम होने वाला नहीं था इस संकल्प की स्थिति के बाद भी काम और क्रोध का उपयोग किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट की तरह न किया जाए तो कोई मजबूरी नहीं है फिर व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वह उपयोग करेंगे नहीं करेंगे एक बात पक्की है कि काम और क्रोध आपका उपयोग नहीं कर सकते इसलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया गया कि जिस व्यक्ति का इस चक्र पर कब्जा हो जाता है उसकी इंद्रिया उसकी आज्ञा मानने लगती और जिस व्यक्ति का इस चक्र पर अधिकार नहीं है उसे अपनी इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ती है ये चक्र के इस पार इंद्रियों की आज्ञा है उस पार अपनी माल के शुरू होती इसलिए उस चक्र को दि ऑर्डर आज्ञा ही नाम दे दिया गया इस तरफ रहोगे तो इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ेगी उस तरफ रहोगे तो इंद्रियों को आज्ञा दे सकते हो ये बहुत वैज्ञानिक सूख है समझने का कम करने का ज्यादा शब्दों से पहचानने का कम प्रयोग से उतरने का ज्यादा इसे थोड़ा प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ख्याल में आ ष्ण कहते हैं मुझे जो प्रेम करता है सर्व लोगों के परमात्मा की भांति मुझे कृष्ण कहते हैं मुझे जो प्रेम करता है जब हम पढ़ेंगे और कृष्ण कहते हैं सब लोगों के परमात्मा की भांति परमात्माओं का भी परमात्मा जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी कठिनाई होगी कि कृष्ण स्वयं को सब परमात्माओं का परमात्मा कहते हैं बड़े अहंकार की बात मालूम पड़ती बहुत इगोइ मालूम पड़ती क्योंकि हम मैं का एक ही अर्थ जानते हैं हमारा मैं सदा ही तू के विपरीत है हमारे मैं का एक ही अनुभव है तू के खिलाफ तू से भिन्न तू से अलग हमारे मैं में तू इंक्लूडेड नहीं है एक्सक्लूडेड कृष्ण जैसे व्यक्ति जब कहते हैं मैं तो उनके मैं में सब तू इंक्लूडेड सब तू सम्मिलित सब तू इकट्ठे उनके मैं में, में सम्मिलित ये आयाम हमारे लिए नहीं इसका हमें कोई परिचय नहीं इसलिए कृष्ण पर अनेक लोगों को आपत्ति लगती है कि क्या बात कहते हैं कहते हैं कि मुझे जो प्रेम करता है सब परमात्माओं के परमात्मा की भांति वही उपलब्ध होता है मुक्ति को आनंद को वही उपलब्ध होता है मोक्ष को मुझे जीसस भी ठीक इसी भाषा में बोलते हैं जीसस भी कहते हैं आयम द थ्रक आय द वे और जिसे भी पहुंचना हो प्रभु तक आओ मेरे द्वारा बुद्ध भी कहते हैं निश्चित ही हमारे मैं और उनके मैं के उपयोग में कोई अंतर होना चाहिए हम जब भी कहते हैं मैं तब तो वो तू के विपरीत एक शब्द है जब कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग कहते हैं मैं तब तू से उसका कोई संबंध नहीं अनरिलेटेड उससे तू का कोई लेना देना ही नहीं इसीलिए इतनी सरलता से कह पाते हैं कि तू छोड़ सब मुझ पर मुझे कर प्रेम परमात्माओं के परमात्मा की तरह अर्जुन संदेह भी नहीं उठाता अर्जुन के मन में भी तो सवाल उठा होगा अपना सखा अपना साथी सारथी बना हुआ बैठा है निश्चित ही स्थित तो अर्जुन की ही ऊपर थी रथ में तो वही विराजमान था कृष्ण तो सिर्फ सारथी थे अर्जुन के रथ चलाने वाले थे जहां तक संसार की हैसियत का संबंध है उस घड़ी में कृष्ण की हैसियत अर्जुन से बड़ी ना थी अब ये बहुत मजेदार घटना है जो अपने को कहता है कि मैं परमात्माओं का परमात्मा वो एक साधारण से अज्ञानी आदमी का सारथी बन जाता है अहंकारी होता तो कभी ना बनता एक साधारण से आदमी के रथ के घोड़ों को निकालकर सांझ नदी पानी पिला लाता है सफाई कर लाता है अहंकारी होता को ही संभव ना था अहंकारी कहीं सारथी बने अहंकारी रथ पर विराजमान होते अर्जुन भली भाती जानता है कि अहंकार का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि जो आदमी सारथी की तरह घोड़ों की लगाम लेकर बैठ गया उससे ज्यादा निरअहकारी आदमी और कहां खोजने से मिलेगा? फिर वो सारथी बना हुआ आदमी कह रहा है कि तू मुझे जान कि मैं परमात्माओं का परमात्मा अर्जुन पहचानता है कृष्ण की विनम्रता को पहचानता है इसलिए कृष्ण के अहंकार जैसे शब्द के उपयोग को भी समझ पाता है हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी कृष्ण पर बहुत लोगों ने आपत्ति की कि कृष्ण घोषणा करते हैं सब धर्मान परतज सब धर्म छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा मांकम शरण आ जा मेरी शरण ये बात ठीक नहीं मालूम पड़ती जिन्हें ठीक नहीं मालूम पड़ती वे फिर पुनर्विचार करें कहीं उन्हें इसलिए तो ठीक नहीं मालूम पड़ती कि उनके अहंकार को बेचैनी होती कि हम किसी के शरण में चले जाए कृष्ण की शरण में मैं चला जाऊं नहीं ये नहीं हो सकता ये कृष्ण अहंकारी मालूम होता है ध्यान रखना हमारे अहंकार को लगी चोट हमसे कहलवाती है रेशनलाइज करवाती है कि कृष्ण अहंकारी मैं मान लू इस कृष्ण को कि सारे जगत का परमात्मा है मैं ये हम स्वीकारना करेंगे हम कहेंगे ये बात नहीं मानी जा सकती कोई आदमी ये कहे कि मैं परमात्मा हूं ये तो निफट अहंकार हुआ अपने अहंकार का ख्याल न लेंगे कि अपने अहंकार को चोट लगती है इसलिए एक बहुत मजेदार घटना घटी कृष्ण मूर्ति ने लोगों से पिछले 40 वर्ष में सैकड़ों हजारों बार कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं मैं कोई भी नहीं जितने अहंकारी लोग थे उनको ये बात बहुत अपील हुई उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक एकदम ठीक इधर जान के मैं बहुत हैरान हुआ कि कृष्णमूर्ति को सुनने वाला वर्ग बहुत गहरे अर्थों में अहंकारियों का वर्ग उसे प्रीति कर लगी इसलिए नहीं कि वो समझा कि कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं वो समझना तो बहुत मुश्किल है उतना ही मुश्किल जितना कृष्ण की ये बात समझने मुश्किल है कि मैं परमात्मा उतना ही मुश्किल लेकिन उसे एक बात जरूर समझ में आ गई कि ठीक है एक आदमी तो ऐसा है जिसके सामने हमें शिष्य बनने की जरूरत नहीं जिसके सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं लेकिन बड़े मजे की बात है कि कृष्णमूर्ति इसलिए इंकार करते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं क्योंकि अगर आज कोई भी आदमी इस जगत में कहे कि मैं गुरु हूं कृष्ण जैसी हिम्मत की बात कोई कहे कृष्ण भी लौट आए और वापस कहें कि मैं हूं परमात्माओं का परमात्मा तो हम स्वीकार न करेंगे क्योंकि जगत का अहंकार बहुत विकसित हुआ है जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन जगत का अहंकार बहुत अविकसित था लोग बोले थे लोग सरल थे लोगों के पास अहंकार घना नहीं था अगर कोई आदमी कहता था कि मैं परमात्मा तो लोग सोचते थे कि सोचे, शायद होगा आज अगर कोई कहेगा मैं परमात्मा तो लोग कहेंगे बंद करो पागुल खाने में इलाज करवाना चाहिए इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं मैं कोई परमात्मा नहीं मैं कोई गुरु नहीं लेकिन तब दूसरी भूल शुरू होती है और अच्छा था कि कृष्ण ही भूल करे तो क्योंकि उनसे भूल नहीं हो सकती बजाय इसके कि अर्जुन भूल करें उनसे तो भूल सुनिश्चित है दूसरी भूल शुरू होती सुनने वाला कथा कि आदमी बिल्कुल यहां झुकने की कोई जरूरत नहीं सुनो भी समझो भी शिष्य भी मत बनो पैर छूने की कोई जरूरत नहीं कोई सवाल नहीं है अपनी अकड़ कायम रखी जा सकती है गुरु भी अकल से भरे हुए हो सकते हैं तब पागल हो जाते हैं और जब शिष्य भी अकल से भरे हुए होते हैं तो और भी ज्यादा महापागल हो जाते युग का परिवर्तन लेकिन कृष्ण को अर्जुन समझ पाया उसे अर्चन नहीं हुई है उसने यह सवाल नहीं उठाया कि तुम सारथी होकर मेरे सारथी हो और कहते हो परमात्मा वो समझ पाया कि कृष्ण क्या कह रहे हैं किस गहरे अर्थ में कह रहे हैं वो उनकी विनम्रता को जानता है इसलिए उनके अहंकार का सवाल नहीं उठता लेकिन हमारी हाल तो उल्टी एक लड़की ने परसों मचे आके कहा क्या आपको मैं वर्षों से जानती हूं सदा मैंने आपको पाया कि आपसे प्रेम बरसता है लेकिन एक दिन जरा सा मैंने देखा कि आप में क्रोध हो तो मेरा सारा प्रेम जो था वो बेकार हो गया जरूरी नहीं कि मुझ में क्रोध हो क्योंकि उसे क्या दिखाई पड़ा कि जरूरी नहीं कि मुझ में हो और तो बड़े मजे की बात है कि वर्षों मेरा प्रेम बेकार हो गया क्योंकि उसे ख्याल में आया कि मुझ में जरा क्रोध हो मेरे वर्षों के प्रेम ने जरा से क्रोध को गलत ना कर पाया मेरे जरा से क्रोध ने मेरे वर्षों के प्रेम को गलत किया यद्य जरूरी नहीं कि मुझे क्रोध रहा हो उसे दिखाई पड़ा यह भी जरूरी नहीं कि मुझे वर्षों प्रेम रहा हो उसे दिखाई पड़ा बात उसी की है मेरा कोई सवाल नहीं लेकिन वर्षों का प्रेम जरा से क्रोध के सामने डूब गया जरा सा क्रोध वर्षों के प्रेम के सामने नहीं डूब पाया अगर आज का होता अर्जुन तो वह कहता बस बंद करो बातचीत तुम्हारी सब विनम्रता तुम्हारा सारथी होना तुम्हारा घोड़ों को पानी पिलाना सब बेकार हो गया तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम परमात्मा हो लेकिन वो जानता है कि जिसके इतनी विनम्रता गहरी है जल्दी नतीजे का कोई कारण नहीं है और समझा जा सकता है और अगर कृष्ण कहते हैं तो उसमें कुछ अर्थ होगा जब कृष्ण जैसा व्यक्ति कहता है मैं की उद्घोषणा करता है तो आपके मैं को विसर्जित करने के लिए आपका मैं समर्पित हो सके इसलिए और जब तक कोई समर्पित ना हो तब तक मुक्त नहीं हो पाता है समर्पण सरेंडर मुक्ति है और ये बड़े मजे की बात है कि इसके पहले कृष्ण सूत्र में कहते हैं कि तू संकल्प को बढ़ाकर आज्ञा चक्र को जगा और ठीक उसके बाद के सूत्र में कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं ऐसा जान असल में जो महासंकल्पवान है वो समर्पण कर पाता है जिसके पास संकल्प नहीं वो समर्पण भी नहीं कर पाया कमजोरों के लिए संकल्प नहीं सकती समर्पण बनती ये पांचवा अध्याय पूरा हुआ इस पूरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए समस्त कर्म के जाल में डूबे रहते हुए मुक्त होने की सारी कीमिया सारी केमिस्ट्री सारी अल्केमी उपस्थित की है गीता का एक एक अध्याय अपने में पूर्ण गीता एक किताब नहीं अनेक किताबें गीता का एक अध्याय अपने में पूर्ण है जरूरी नहीं कि इसके आगे गीता पढ़े जरूरी तभी है जब पांचवा अध्याय न पढ़ पाए न समझ पाए ध्यान रखें जरूरी तभी है जब पांचवा अध्याय बेकार चला जाए तो फिर छठ मां पढ़े अर्जुन पर बेकार चला गया इसलिए छठ मां को कहना पड़ा बेकार इसलिए चला गया कि कृष्ण को दिखाई पड़ा कि भी कुछ हुआ नहीं फिर और बात करनी पड़ी फिर और बात करनी पड़ी फिर और बात करनी पड़ी अगर एक अध्याय भी गीता का ठीक से समझ में आ जाए समझ का मतलब जीवन में आ जाए अनुभव में आ जाए खून में हड्डी में आ जाए मज्जा में मांस में आ जाए छा जाए सारे भीतर प्राणों के पोर पोर में तो बाकी किताब फेंकी जा सकती फिर बाकी किताब में जो है वो आपकी समझ में आ गया ना आए तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है लेकिन ध्यान रहे अगर कोई भी व्यक्ति गीता या बाइबल और कुरान जैसी किताबों को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझने की चेष्टा में संलग्न होता है तो गलती करता है वो ऐसी ही गलती कर रहा है जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे सीमेंट की सड़क के पास कांटा और आटा लगा के बैठ जाए मछली पकड़ने को सीमेंट की सड़क पर वहां कोई मछली पकड़ने नहीं आएगी ऐसी ही गलती है बुद्धि से कोई अगर अस्तित्व के जगत में खोजने निकल पड़े कुछ पकड़ में नहीं आता बुद्धि का वहां अर्थ नहीं इतना ही अर्थ है बुद्धि का कि आपकी जो पकड़ी हुई जकड़ी हुई अबुद्धि है उसे तोड़ पाए आप हलके हो पाए समझ लें ऐसा समझ लें आपके हाथ पर में जंजीरें पड़ी हैं आप हट नहीं पाते उस जगह से मैं हथौड़ी लाके आपकी जंजीरें तोड़ देता हूं जंजीरें तोड़ सकता हूं हथौड़ी स्वतंत्र तो नहीं कर सकता आपको फिर भी आप वहीं खड़े रहें तो मैं क्या करूं? जंजीरें गिर जाएं जमीन पर आप वहीं बैठे रहें मैं क्या करूंगा सिर्फ नकारात्मक काम निगेटिव काम बुद्धि से हो सकता है आपके मन पर जो बहुत सी अबौधिक धारणाएं जकड़ी हुई हैं बुद्धि उनको काट के तोड़ सकती है लेकिन उतने से स्वतंत्रता नहीं सिद्ध होती उससे सिर्फ गुलामी टूटती और अगर आप उठ के चल नहीं पड़ते तो आपके आसपास फिर जंजीरें इकट्ठी हो जाएंगी जो भी बैठा रहेगा उसके आसपास जंजीरें इकट्ठी हो जाती जो चलता रहेगा वही स्वतंत्र होता है नदी का पानी बहता रहे तो स्वच्छ होता है रुक जाए सड़ जाता है और जो व्यक्ति भी केवल सोचता रहता है वो रुक जाता है जीता है वो बहता है और चलता है तो अंत में इतना ही कहूंगा बहे जो सुना जो समझा उसे कहीं करे हजार मील की बात बेकार है एक कदम चलने के आगे एक कदम काफी है एक कदम चलें तो हजार मील की बात करने की कोई जरूरत नहीं और एक एक कदम चल के हजारों मील का फासला पार हो जाता है अब पांच मिनट अंतिम दिन हम कीर्तन में बैठेंगे कोई जाएगा नहीं एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा और साथ दे आप भी गाएं आप भी अपनी जगह डोले ताली बजाएं एक पांच मिनट आनंद में और फिर हम विदा हो गए